विद्ययम न कथंचन विद्यते। थे तत्व दृष्टिया तत्व विद्ययम ना तत्व दृष्टि से तो अविद्या का अस्तित्व नहीं है अविद्या है ये भी एक प्रती है तो मैं अनंत को नहीं जानता मैं पूर्ण को नहीं जानता मैं अद्वितीय को नहीं जानता मैं परोक्ष को नहीं जानता मैं भविष्य को नहीं जानता मैं भूत को नहीं जानता ये क्या है तो अरे भाई अद्वितीय में जब भूत भविष्य है ही नहीं तो उनका अज्ञान क्या हुआ जब कार्य कारण है ही नहीं तो उनका ज्ञान क्या हुआ है? अपने सिवाय दूसरा कोई है ही नहीं तो उसका अज्ञान क्या हुआ और अनंत का ज्ञान है का अनंत तो तुम ही हो उसका ज्ञान कहाँ से आया हैं? तो इत्यादि तर्क जालानी स्व तो प्रकाश कुतो विद्या साम विना प्रभम आवृति इत्यादि तर्क जालानी स्वानुभूति सऊ जहां स्वानुभूति हुई वहां सारे तर्क वितर्क अपने आप समाप्त हो गए तो बोले कि अच्छा भाई तो सप्तमशिया महावाक्य से जो वृत्ति उत्पन्न होती है वो क्या है जब उस वृत्ति को हम चिपकाए रखते सब तो ये होता कि वो ब्रह्म में चिपकी हुई एक वृत्ति है ही आओ जरा बोलो हाँ तम जगत देवे शू पुमा क्यों देवी मन में विदिता ये बात बताने से सभी वस्तु को हम जान लेते हैं ज्ञान का जो विषय हो जाता है वो ब्रह्म नहीं है और जब अभिमान हो जाता है कि मैंने ब्रह्म को जान लिया तब तो वो बिल्कुल ही झूठा अभिमान होता है इसलिए कोई मैं ब्रह्मज्ञानी ज्ञानी हूं इस अभिमान में आबद्ध न हो जाए इस अभिप्राय राय को व्यक्त करने के लिए स्तृति गुरु और शिष्य के संवाद की अवतारणा करती हूँ इससे पहले कल कल्पना चुका हूं आपसे कि मैं ब्रह्म हूं इस वृत्ति का उदय होना तो इष्ट है परंतु मैं ब्रह्म का ज्यादा हूं ये अभिमान होना इष्ट नहीं है और मैं ब्रह्म हूं ये वृत्ति उदय हो करके अपने परिच्छित्व जीवत्व को बाधित कर देती है और परिच्छिन्नत्व के बाद के साथ ही साथ दृष्टि स्वयं भी बाधित हो जाती है और जो स्वयं प्रकाश सर्वाधि स्थान अद्वितीय ब्रह्म है वृद्धियों का क्यों रहता है तो ये प्रतिपत्ति तो है सुबेद अहम मैं ब्रह्म हूं ये प्रतिपत्ति तो बिल्कुल सुनिश्चित है ये ज्ञान तो होना ही चाहिए परंतु मैंने ब्रह्म को जान लिया ये अभिमान नहीं होना चाहिए यही बड़ी कड़ी बात है क्योंकि जो वस्तु विषय होती है वो भरी भांति जान ली जाती है जैसे आप किस चीज को जला रही है लकड़ी को जलाते आप देख सकते हैं परंतु अग्नि अपने आप को नहीं जला सकता जो सब जानने वालों का एक आत्मा है वो ब्रह्म है उसमें मैंने जान लिया ये उसके जानकार होने का जो दावा है ये बिल्कुल झूठा है अब आप एक प्रतिपत्ति माने एक प्रकार का निश्चय ये होता है कि जो कुछ है तो सब यही सत्व है को तो सेवा करो लोगों की परोपकार करो सद्गुण धारण करो सद्भावना रखो ये जो दुनिया दिख रही है ये परमार सही है तत्व ही है, तक वही है।, है तो ये ब्रह्म है ऐसे ये निश्चय जो है ये एकांगी है केवल अधिभूत का निश्चय है हो इसमें क्या कमी है कि एक तो जब हम कहते हैं कि यही ब्रह्म है तो यही में जितना हम तो ज्ञात है उतना ही तो बोल सकते हैं ना जितना अज्ञात है वो छूट जाता नहीं छूट गया कारण छूट गया, गया देवता छूट गया जानने वाला मैं भी छूट गया बोले यही ब्रह्म है ये गलत हो गया क्योंकि ब्रह्म माने होता है पूरा अधूरा का नाम ब्रह्म नहीं होता ष काल वस्तु से जो परिच्छिन्न न हो उसका नाम ब्रह्म होता है जो सजातीय विजातीय स्वगत भेद से युक्त न हो उसका नाम ब्रह्म होता है भेद भेदमात्र के अत्यंताभाव से जो उपलक्षित होता है वो ब्रह्म होता है तो यदि कहेंगे कि यही ब्रह्म है तो सबसे प्रश्न होगा कि क्यों वो क्या है जो यह नहीं है और मैं क्या है तो बोले भाई अभी ये ब्रह्म नहीं हुआ अभी तो तुमने केवल सालक ग्राम को ही जैसे ब्रह्म मानते हैं न वैसे एक ब्रह्मांड को ब्रह्म माना या ब्रह्मांड पोती को ब्रह्म माना तुमने केवल अभिभूत को ही ब्रह्म माना अब ये बात दूसरी है कि कोई ऐसा हो बाबा कि अपने बेटे को ही ब्रह्म मान के जिंदगी भर संतोष कर ले ऐसे लोग भी होते हैं तो उन लोगों से तो कुछ कहना नहीं क्योंकि जहां विचार का विवेक का आदर नहीं है, है? अपनी जिद्द ही है कि हम तो इसी को ब्रह्म मानेंगे हमारे एक मित्र थे तो उन्होंने राधा रानी का एक स्वरूप था हो वृंदावन में सच्ची घटना आपको सुनाते हैं तो तो हम नाम ही बोल रहे हैं आजकल बड़े ऊंचे होते पर हैं है ना? सरकार ने ये अंतरराष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान तो मान भाषांतर करने के लिए जो परिषद बनाई हुई है जो अंतर्राष्ट्रीय विषयों को हिंदी में ले आती है उसमें वो काम करते हैं बड़े ऊँचे आदमी हैं। तो एक राधा रानी के स्वरूप को उन्होंने अपना सर्वस्व इष्ट देव माना बस यही जो कुछ है तो बस कृष्ण की कृष्ण ये है ब्रह्म की ब्रह्म ये है परमात्मा के परमात्मा। लड़की नहीं इसी लड़का को ईश्वर कृपा से तो अब उसको स्नान करावें उसको भोजन करावें उसको खिलावें उसको पहले खिला के उसी थाली में एक खाते थे ये 30 वर्ष पहले की बात है बाद में जब वो के कहे अनुसार काम न करे तो गुस्सा आवे तो मारने लगे फिर प्रभु दत्जी ब्रह्मचारी को ये बात जरा खी तो उन्होंने लड़के को छोड़ लिया का दुश्मन हो गया वो तो कतार लेकर घूमता था कि किन्को मारेंगे तो अब ये इस तरह से किसी एक चीज को ईश्वर मान बैठना और उसके जिद्द कर बैठना और विवाद विवेक विचार का आदर न करना यह तो बात दूसरी है लेकिन समूचे विश्व को यदि परमेश्वर का स्वरूप माना जाए तो ये भी एक उपासना की पद्धति हो सकती है लेकिन केवल एक ब्रह्मांड नहीं करोड़ करोड़ ब्रह्मांड को भी मिला करके अगर उसको ईश्वर दे तो क्या वो ईश्वर हो गया बोले नहीं वो तो यह है ईश्वर कहां है कुछ तो कोई कहते हैं कि अच्छा यह तो ईश्वर नहीं है वो वह ईश्वर है देवता ईश्वर है।, है इंद्र ईश्वर है रुद्र ईश्वर है ब्रह्मा ईश्वर है बारहों बैकुंठ में रहने वाले विष्णु ईश्वर हैं ऐसे अथवा कोटि कोटि ब्रह्मांड में अंतर्यामी रूप से विराजमान जो है वो ईश्वर है वह है हम उसको देख नहीं सकते हैं अपने से अलग है और विश्व ब्रह्मांड का संचालक है और परोक्ष है तो बोले ये ईश्वर का पूरा रूप हो गया बोले तो नहीं हुआ क्योंकि एक तो यह उससे अलग रह और एक मैं उससे अलग रह गया जो उसको जानता है तो, तो अब पूरा ब्राह्मण नहीं हुआ हो अधूरा ब्राह्मण हुआ हो फिर बोले फिर बोले कि मैं ब्राह्मण हूं तो यह क्या रहा और वह क्या रहा मैं ही तत्व तो हूं तो यह और वह के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है नहीं यह जो हो तो हो तो वह जो हो तो हो मैं तो तत्व हूं परमार्थ ये जो हो तो हो मैं समूची अज्ञान को अपने ऊपर लाद लिया माने हम नहीं जानते उसको ये अज्ञानी की प्रतिपत्ति है जैसे यही ब्रह्म है ये मानना भी अज्ञानी की प्रतिपत्ति है क्यों कि वह छूट गया और मैं छूट गया और वही ईश्वर है, है? कि ये मानना भी अज्ञान की तृति है अज्ञान की रचना है क्योंकि इसमें मैं और यह टूट गया और यह और वह से निराला जो मैं है केवल उसी को पूर्ण तत्व तो मान देखना कि ये भी अधूरापन है अच्छा हो एक खिचड़ी बना रहे हैं हाँ। खिचड़ी क्या बना रहे हैं है ना कि दाल चावल आलू तीनों काट के बटलोई में एक साथ डाल दो पस गया उसका नाम खिचड़ी बोले यह भी परमार्थ यह भी परमार्थ वह भी परमार्थ मैं भी परमार्थ तीनों का चंद्रह बोले कि नहीं ये जिसको तुम तो ये इसको अभिभूत बोलते हैं यह को और अधिदैव बोलते हैं वह को और अध्यात्म बोलते हैं मैं तो का करण की उपाधि से तो जो जो लौकिक दृष्टि से विषय होता, होता है उसका नाम यह है और जो दिव्य दृष्टि से विषय होता है उसका नाम वह है और जो दोनों दृष्टियों में मैं के रूप में बैठा हुआ है तो मैं है बोले ये मैं तो ये मैं भी अधूरा है क्योंकि ये आध्यात्मिक है ये केवल अंतकरण में ही मैं मैं मैं गुरपुराता है अच्छा तो बोले तीनों मिलके के ईश्वर का तो इसी ऐसी हंसी उड़ाते हैं आचार्य लोग एक ने कहा कि यदि एक अंधा किसी चीज को नहीं देख सकता तो तीन अंधे मिल करके उसको देख सकेंगे ये कल्पना बिल्कुल बेकार है <laughs> दोस्तों एक एक में यदि पूर्ण होने का सामर्थ्य नहीं है तो तीनों मिल के भी तीन ही रहेंगे वो पूर्ण नहीं होंगे ये तीनों का जो मिश्रण है तीनों की जो खिचड़ी है ना ये ब्रह्म नहीं है वो तो देखो परिच्छिन्न अहम और अहम से प्रकाशमान जो है प्रकाश के इदम और ईदम अथवा अहम दोनों के कारण रूप से कल्पित जो अहम ईदम और तक ये तीनों का मिश्रण क्या होगा ये एक अनार का फल होगा जैसे उसमें बूंदा भी है बीज भी है और खिलका भी है ऐसे छिलका की तरह प्रकृति है इतु. और हर हर गीदा के साथ एक एक गुथली है तो तो ये तो नहीं हुआ असल में अलगाव ही हुआ <coughs> तो बोले कि नहीं ये थी नहीं अब देखो आपको तो अध्यात्म अधिदैव अधिभूत ये अलग अलग तीन नहीं और तीनों का मिश्रण नहीं अकार उतार मकार अलग अलग भी ब्रह्म नहीं और तीनों मिश्रित होने पर भी ब्रह्म नहीं तो अच्छा तीनों का भाव ब्रह्म है इसको शून्य बोलकर है ना ये भी परमार्थ नहीं है तो बोले इन तीनों का जो वेदिता है इन तीनों के इन तीनों का अलग अलग भी और इकट्ठे भी और इनके अभाव का भी जो ज्ञान है ना, ज्ञान जब चक्षुषा न पश्यती ये न चक्षुम की पश्च्यती यद मनसा न मनोते वे नाह मनोमतम यद वाचान अभ्योद्यम वे न बाघ अभ्युद्यथो विधि साग अविधिशाद अभी तो ये जो जानने वाले का है न अपना ऐसा आत्मा है आत्मा भी कैसा कि जिसमें यह नहीं वह नहीं मैं नहीं तीनों का मिश्रण नहीं और तीनों का अभाव नहीं ऐसा जो आत्मस्वरूप है ज्ञान मात्र दिन मात्र तो वो ज्ञान तो है परंतु ज्ञान का विषय नहीं है इसलिए किसी ने जब ये सोचा कि मैंने उसको जान लिया तो उसने बिल्कुल ही गलत सोचा हमें है ना ब्रह्म मानना भी एक उपासना है इसमें भी कोई गलती नहीं है है न प्रतीक उपासना में यह ब्रह्म है यह के द्वारा ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त करो जैसा कि हमारे साकार उपासक मानते हैं है और वह ब्रह्मा है ऐसा मानने में भी कोई आपत्ति नहीं है क्यों कि देशा के निराकार उपासक मानते हैं निराकार ईश्वर भी ब्रह्म है है ना और मैं ब्रह्मा है तो ये मानने में भी कोई आपत्ति नहीं है क्यों कहा उपासना इसी का नाम है निराकार ब्रह्म की उपासना साकार ब्रह्म की उपासना अहम ब्रह्म की उपासना लेकिन इन तीनों में से किसी एक उपासना को तो परमार्थ मानना ये बिल्कुल गलत है कथा अच्छा तो तीनों की उपासना छोड़ करके निरुपासना शून्य तो अरे बाबा जिसको वो शून्य मालूम पड़ रहा है उसको क्या करोगे जिसको शून्य मालूम पड़ता है उसको क्या करोगे उसको कैसे काटोगे तत्व साक्षिकम निस्पाक्षिकम बा शून्य शून्य शून्य बोलते हो उसका कोई गवाह है कि नहीं है गवाह तो उसका अपना आत्मा ही है तो अहंग्रह उपासना के द्वारा भी उपास्य ईदंग्रह उपासना के द्वारा भी उपास्य पदग्रह उपासना के द्वारा भी उपास्य तीनों थी के मिश्रण के द्वारा भी सर्वात्म भाव जिसको बोलते हैं सर्वात्म भाव सर्व कल वेदम ब्रह्मीति शांत उपासित तो वही कोई यहाम तप तप का मूलभूत कारण है का ये कारण ब्रह्म की उपासना है और अभाव ब्रह्म की शून्य ब्रह्म की उपासना है वो भी उपासना है लेकिन ये सारी उपासनाओं में जो इदम रूप से पद रूप से अहम रूप से तीनों के मिश्रण के रूप से तीनों के अभाव के रूप से जो विषय हो रहा है वो यथार्थ तत्व नहीं है वो परमार्थ तत्व नहीं है कि केवल ज्ञान मात्र ही परमार्थ तत्व है इसमें जैसे आग आग को जला नहीं सकती वैसे ये घड़ी की तरह जाना नहीं जा सकता और ये स्वर्ग की तरह भी जाना नहीं जा सकता हैं? और ये मैं करता भोगता हूं इस तरह भी जाना नहीं जा सकता मैं को तो कैसे जानते हैं तो मैं पापी हूं मैं पुण्य आत्मा हूं ऐसे परमात्मा को नहीं जान सकते का ये काला है गोरा है कैसे भी, भी, भी, भी नहीं जान सकते तो वो छिपा हुआ है कैसे भी नहीं जान सकते तब तीनों वही है कैसे भी नहीं जान सकते तब तीनों का अभाव है वो कैसे भी नहीं जान सकते तो तुमने ये दावा जो किया कि मैंने जान लिया तुमने ये जो दावा किया कि मैंने जान लिया ये बिल्कुल गलत दावा किया एक ने पूछा कि आत्मा साक्षात्कार का विषय कैसे हो अरे बाबा विषय कैसे हो ये क्यों पूछते हो आत्मा नित्य साक्षात्कार स्वरूप है मुझको क्या तू ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में मैं तो तू ही हूं तो यदि किसी ने ये जाना कि स्वम व्यस्थ ब्राह्मणों दग्ध में वापिन यदि कहते हो कि मैंने जान लिया तो तुमने ब्रह्म को नहीं जाना उसके एक अल्प रूप को जाना यदि तुमने मैं के रूप में जाना तो भी गलत जाना और यदि तुमने देवताओं के रूप में जाना तो भी गलत जाना अथनु मीमांस मेवते मन्ये विदिता अभी तुम्हारे लिए ये विचार विचारणीय है ये विचार का विषय है क्योंकि तुमने मान लिया कि मैं जानता हूं इसलिए अभी तुम्हारे लिए मीमांसता का ये विषय है कि आदमी को परमात्मा की प्राप्ति में जो जल्दीबाजी होती है ना तो वो कभी कभी बहुत दुख रहती है क्यों मैंने तो एक से तो पूछा आखिर तुमको इतनी क्या जल्दी है तो उसने कहा कि महाराज हमारे जिम्मे केवल यही काम है कि हम परमात्मा को जानें। अगर जल्दी से जान लें तो अपनी दुकान संभालेंगे ब्याह करेंगे बच्चे पैदा करेंगे पैसे कमाएंगे दुनिया में हमको बहुत काम करना बाकी है तो आओ पहले परमात्मा को पहले परमात्मा को जान लें इसी को निपटाएं ना? अब वो जल्द ही न मालूम पड़े तो क्या होगा ये त्वरा जो तो है ना त्वरा तिरंग कहिए गलत है उसके लिए केवल जिज्ञासा ही काफी नहीं है एक आदमी जानना तो चाहता है और उसकी बुद्धि नहीं है जिज्ञासा की पूर्ति के लिए जो साधन चाहिए वो चाहिए ना तो शांति नहीं है दान्ति नहीं है, है? उपरति नहीं है प्रतीक्षा नहीं है श्रद्धा नहीं है, है? समाधान नहीं है और जिज्ञासा बड़ी ही तीव्र है तो साधन सामग्री के बिना एक आदमी चाहता है कि हमारी अमेरिका पहुंच जाए लेकिन हवाई जहाज का किराया नहीं है उसके पास हैं? तो पहुंचने की इच्छा होने पर भी साधन सामग्री के अभाव में नहीं पहुंचेगा और एक आदमी है उसके पास लाखों रूपया है साधन सामग्री तो खूब वो श्रम है दम है ऊपरती है प्रतिष्ठा है श्रद्धा है समाधान है पर जिज्ञासा ही नहीं है तो क्या होगा तो बोले थम तो खूब है लेकिन जाने की इच्छा नहीं है तो हवाई जाग कर टिकट काय को खरीदेगा तो चाहिए जिज्ञासा भी और साधन सामग्री भी चाहिए अर्थी समर्था अर्थी भी हो परमात्मा को चाहे और उसकी प्राप्ति के लिए सामर्थ्य भी हो और नहीं तो मैं बौरी धूमघन चली रही किनारे बैठ ये अपने मय का बलिदान करके परमात्मा की प्राप्ति होती है एक आप जानते होंगे ना, बलि ने तीन पग पृथ्वी देने का संकल्प किया वामन को तो एक पग में धर्म का जो लौकिक फल था बलि के पास वहां स्वामित्व अधर्मजन्य नहीं था वो धर्म का जो लौकिक फल था बलि के पास उसको बामन ने एक पांव में नाप लिया और धर्म का जो पारलौकिक फल था वो दूसरे पांव में नाप लिया धर्म उपासना जोग का सब फल उन्होंने केवल लौकिक और पारलौकिक दो विभाग करके नाप लिया तो तृतीय पांव छापने के लिए अणुमात्र भी अवशिष्ट नहीं रहा वो तो बामन ने कहा कि तुमको नरक में जाना पड़ेगा तुमने प्रतिज्ञा की तीन पग देने की हमको विश्व दे दिया हमको तेजस दे दिया अब तो तुम्हारे पास कुछ है ही नहीं तो वही हमको सूक्ष्म दे दिया अब तुम्हारे पास कुछ नहीं बलि ने कहा कि महाराज तीसरा पांव हमारे सिर पर रखो आप ये कथा देख लेना पुरानों में अच्छी पदम तृतीयम पूर्व तीर्षणी में निजम माने हमारे मय को नाप लो लौकिक और पारलौकिक दोनों फल जिसके कर्म से प्राप्त हुए थे उस कर्ता को नाप लो उस कारण को नाप लो है ना जो सूक्ष्म और सूक्ष्म का कारण है उसको नाप लो तो जो ये कारण ये मैं अपना बड़ देने को राजी नहीं है तो बोले कैसा दे दिया उसके बाद खतम खतम नहीं उसके बाद बामन होंगे नौकर पहरेदार अकार उकार मकार तीनों को तो दे दिया और जो अर्धमात्रा है ना वो लगी रही बामन के साथ पीछे और अमात्र आत्मा का स्वरूप है अभाव एक माया है शून्य एक माया है क्यों माया है कि अभाव अपने अधिष्ठान से जुदा नहीं होता इसलिए माने घरे का अभाव धरती से जुदा नहीं होता घरे, घरे का अभाव धरती से जुदा नहीं होता और इन तीनों का अभाव अध्यात्म का अधिदैव का अभिभूत का अलग अलग भी और तीनों के मिश्रण का भी जो अभाव है वो अधिष्ठान स्वरूप है माने अपने आत्मा से जुदा नहीं है तो यही बात पहले कही गई यद वाचान अभ्युदिदाने नाज अभ्युदीय और ब्रह्मवेदता संप्रदाय का ये निश्चय है कि जो विदित और अविदित दोनों से विलक्षण है अन्य देव पद विदिता अथो अविदिता ये बात तो पहले इति सुणु पूर्वेशम ये नद व्याच सीरे ये बात हमने सुनी है अन्य देव सदविदिता अथो अविदिता रवि अब आप तीन विभाग इसके कर लो एक कार्य और एक कारण व्रद्ध में और दोनों से विलक्षण जो साक्षी है वो ब्राह्मण है ज्ञात और अज्ञात केतन में दो विभाग कर लो और ज्ञात और अज्ञात का जो साक्षी है वही देशकाल वस्तु से अपरिच्छिन्न बना है और, और दुख सुख और दुख सुखा भाव दोनों का एक विभाग कर लो और दोनों का जो साक्षी है दुख और सुख विदित और अविदित है ना? संसार के विषय ज्ञात